नक्तो ओम सफया सवैस्वीना शो कृष्ण शांति शांति कृष्णंद्रिग्रीय काठोपनिष प्रथम अध्याय त्रितिवल ली के नवम मंत्र का कुछ विचार हुआ जिसमें अभी प्रसंग चल रहा था कि जिसके बुद्धि सही है वह अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर सकता है और बुद्धि खराब है तो गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि मन तो बंदर की तरह है, उथल पुथल करेगा उस स्थिति में बुद्धि से उसको नियंत्रण करना होगा कभी बुद्धि से मन की मन नियंत्रित होगा तो मन से इंद्रिया नियंत्रित हो जाए क्यों इंद्रियों में जाएगा नहीं वो इंद्रियों में नहीं जाएगा तो इंद्रिया अकेली विषय में जा नहीं सकती है तो अन्यत्र ना, ना दर्शन अन्यत्र हो ना सर्वसमाश इत्यादि स्थिति बोलती है मेरा मत कहीं अन्यत्र था इसलिए मैं देखा नहीं यहीं बैठा हुआ था इंद्रिया काम नहीं कर पा रही विषय मन इनके अन्यत्र होने से जब मन साथ दे देता है इंद्रियों का तभी स्थिति हो जाती है तो बुद्धि को सही रखना चाहिए तो अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं ये प्रसन्न का ही तात्पर्य था अब कहना चाहते हैं जो गंतव्य आत्मा है जिसमें ऐसी गाड़ी लेकर चलना है शरीर को रथ समझना है बुद्धि को सहारथी समझना है मन को रस्सी के स्थान में घोड़े के मुंह में इंद्रियों के मुंह में लगने वाली रस्सी के स्थान में समझना है और इंद्रियों को हमें घोड़े के स्थान में समझना है और विषय जो है सब्दर्श रूप से अंदर वो मार्ग है ऐसे विषम मार्ग में जाने वाले हैं किंतु तो वहां से निवृत्त करना होगा कि समझाया गया तो कहां जाना है निवृत्त करके कहां जाना है वो प्रसंग दिखा देना आर मंत्र है अरे भाष्य थोड़ी सी आर, अदुना अदुना अद। अधुना पदम तस्य सूक्ष्म अजुना यदम गंतव्यम त्रििया स्थूला आरभ्य सूक्ष्मता अगम कर्तव्येक आरभ्यव अवय प्रसंगलाम चातक्य प्रसंग यो चंतव्य है प्राप्त है आप अत्यात्मों में चलने वालों के लिए आत्म प्राप्ति है गंतव्य आगे जाकर इंद्रिया यहां ले जाग्रहण करना तस् अधिगम कर तस अधिगम कर्तव्य वहां ले जागे उसको जानना चाहिए इस प्रकार जानना चाहिए किस प्रकार इंद्रियाणी स्थूला नहीं आ रहा है इंद्रियों को सबसे स्थूल बताएंगे स्थूल शरीर की चर्चा ही नहीं करेंगे ये तो मिट्टी का पुतला बाहर रही है तो जैसे घसीगे वैसे घसी जाएगा तो इंद्रियों को स्थूल बताएंगे वहां से आरंभ करके इंद्रियों की अपेक्षा मन सूक्ष्म है मन की अपेक्षा बुद्धि सूक्ष्म है बुद्धि की अपेक्षा और समी बुद्धि जो बहतत्व सूक्ष्म है महत्व की अपेक्षा प्रकृति अव्यक्त सूक्ष्म है अव्यक्त की अपेक्षा आत्मा सूक्ष्म है इस तरह से थूला थूला अरुंधरी न्याय माना जाता है एक अरुंदी तारा है उत्तर की तरफ होती है वो तारा दिखाई नहीं पड़ेगी कैसे दिखना होगा उसके लिए कोई एक लक्ष्य यहां देखो वहां देखो वहां देखो देखते देखते जाते जाते जाते जाते थूल से आरम्भ करें पहाड़ को देखो फिर वृक्ष को थोड़ा सूक्ष्म में जाएंगे वृक्ष को देखो उसकी शाखा को देखो और उसके आगे जो तारा दिख रहा है बड़ा तारा उसको देख लो फिर उसके बगल में जो है अरुंधति इत्यादि थूल अरुंधति नए तो इंद्रियों के स्थल कहेंगे सबसे स्थूल है ये बताना चाह ये कह रहे हैं अरुणा यह पदम गंतव्यम जो पद गंतव्य पद प्राप्त पद आत्मा तस्व उस गंतव्य आत्मा उस आत्मा का इंद्रियानी स्थला आर इंद्रिया सबसे स्थूल बताएंगे यहाँ यहाँ से आरंभ करके सूक्ष्म तारतम्य क्रमेण इंद्रियों के अपेक्षा मन को सूक्ष्म बताएंगे ये विषयों को जिससे वो इंद्रिया बनी हुई है माना पंच पंचमहाभूत को सूक्ष्म बताएंगे उसकी अपेक्षा मन बनाने वाला भूत फिर उसके बुद्धि बनाने वाले भूत अलग अलग है ऐसे बताएंगे आयोग स्थूलता तो में क्रमेण प्रत्येगात्मकया अधिगम कर्तव्य अंतिम में वहीं पहुंचाना है आत्म रूप से जानना चाहिए उसको तस् प्रत्येगात्मतया यह उस जो गंतव्य पदार्थ है उसको अपने से अभिन्न रूप से प्रत्येगात्मक ने अपने से अभिन्न रूप से भिन्नत्व हमें प्रत्येगात्मतया अधिगंतव्य जहां जाना है मेरे से अभिन्न तत्व है ऐसा समझना है मैं ये हूं इस रूप से जानना चाहिए भिन्नवे नहीं इसके लिए प्रसंग आरंभ होता है कहा मंत्र है इंद्रिप्य पद अयर्थ अर्थेप्य पदम मन मनसस्तु मान परा बुद्धिर्बुदेरात्मा महां पर मनसस्तु परा बुद्धिर्बुदेरात्मा महां पर ऐसे ही श्लोक गीतावेशिक अनुवाद है इंद्रिय परा य था अर्थद मनसस्तु पर बुद्धि योग बुद्धि परतस्तुष ऐसा कहा मंत्र का अंदाज है तो इंद्रिय परा ही अता पर श्रेष्ठा इंद्रियों की अपेक्षा विषय श्रेष्ठ है ये हमारे सामने जिसको हम उपभोग करने विषय नहीं सूक्ष्म विषय जिससे वो बने अपंजकृत पंच महात्म जिससे वो बने इंद्रिय बने पंचकृत वाला भूत को नहीं समझ रहा इंद्रियों अपेक्षा ये थूल है ये श्रेष्ठ नहीं जिन अपंजीकृत अवस्था के भूतों से अपंजीकृत वाले बने हुए हैं उसे क्योंकि एक एक भूतों से एक एक, एक इंद्रिया बनती है अपंजीकृत अवस्था के और समी भूतों से सत्गुण अंश से ये मन बनता है इत्यादि है अपंजीकृत भूतों से इंद्रिया बनती है इसलिए अपंजीकृत भूतों को लेना अर्थ सतोष है अर्थवर्ण विषय है अदुना थोड़ा इंद्रिय जब परायथा पराही मान इंद्रिय पर परा। है श्रेष्ठ है क्यों तो उनके कारण है इंद्रियों अर्थ्यस्त परम भूत सूक्ष्म भूत श्रेष्ठ है उससे जो अपेक्षा इंद्रिय जिस भूतों ने बनाया होगा सूक्ष्म भूत में भी था वे दिखाते है। हैं बाहिकार यहाँ दिखाएंगे क्योंकि उसकी अपेक्षा मन बनाने वाले भूत में और सूक्ष्म होता है क्यों मन जो काम करता है इंद्रियों का काम नहीं कर पाती है मन के साथ होने पर इंद्रियां काम कर सकती है मन के साथ न होने पर इंद्रियां काम नहीं कर सकती और किंतु मन को अपना काम करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं अब जो सुख दुखा का अनुभव करना है वो तो ज्यादा सूक्ष्म लगता है ये बताना चाहेंगे अर्थ्य मन रखा था मन समय के द्वारा भाक्य जो होगा सूक्ष्म भूत यही अर्थभाष्यकार लेंगे भूत सूक्ष्म में ही लेंगे और मन शस्तु खराब होती मन की अपेक्षा भी बुद्धि जिस भूतों से बनते हैं मन संकल्प विकल्पात्मक होता है और बुद्धि में जिसमिका होती है तो वो जो बनाने वाला मटरियल के पंचभूत उसमें कुछ अंतर जरूर होगा इंद्रिया बनाने वाले की अपेक्षा मन बनाने वाले में कुछ विशेषता है कुछ फिल्टर ज्यादा है और मन मनाने वाले की अपेक्षा बुद्धि जिससे पैदा होनी है हे तो वही सूक्ष्म होती है उसमें विशेषता है क्योंकि वो निश्चय में क्या है यह संकल्प विकल्प वाला है तो कुछ है कारण में कुछ बेव है ये बात से दिखाने में महासष्ट बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पौरा आत्मा का है समष्टि बुद्धि जिसको हिरण्यगर्भ तत्व बोलते हैं या बुद्धि से लेना एक एक शरीर में जो बुद्धि है बेष्टि बुद्धि और आत्मा शब्द से लेना है वो भी व्याप्त करता है जरा जंत को व्याप्त करके बैठा हुआ है हिरण नगर्भ उसको लेना बुद्धि आत्मा महान पर्व तो बुद्धि से आत्मा मानी महातत्व जिसको कोई महत्त्व तो कुंज को ही बोलते हैं हिरण्यगर व शब्द से बोलते हैं जिसको प्रथम जीव आदि बोला जाता है जो सभी शरीरी प्रथम सभी पुरुष उच्चते आदमिकता सभूता ब्रह्म समवत इत्यादि ये आते हैं स्मृति में चर्चा है तो बुद्धि यहां तक तो सूक्ष्म भूतों की चर्चा समझना तीनों में मैंने इंद्रिय बनाने वाला भूत की अपेक्षा मन बनाने वाले भूत श्रेष्ठ है और उसके अपेक्षा बुद्धि को बनाने वाला विशेषता है क्योंकि इनमें में भाव दिखाई पड़ता है कार्यों में आगे वहां भूत नहीं लेना है सीधा समृष्टि बुद्धि विशेष है दृष्टि बुद्धि के अपेक्षा आत्मावनी ये हिरनगर महत्वत्व कहा ये कहा स्थूलाणी तावर इंद्रिया सबसे स्थूल इंद्रिया शरीर की चर्चा ही नहीं है अध्यात्म में शरीर को लेकर क्या करना है इंद्रियों से आरम्भ करते हैं साधना के लिए स्थूलाणी तावर इंद्रियाणी सबसे स्थूल है इंद्रिया तामी वो इंद्रियों को यही आत्म प्रकाश माया आरब्धानी कंजीकृत भूतों ने अपने अपने को प्रकाश करने के लिए बनाया गया था प्रयोजन नहीं था अपने को प्रकाश थूली भूत अवस्था में प्रकाश करेंगे ये रूप है रस है गंध है ये जानेंगे हमारे हमारे को ही प्रकाशित करेंगे ये सोच करके उन्होंने बनाया था इसको कुछ को अपन चीकृत भूतों के द्वारा बने हुए हैं आत्मा माने यहां या आत्मा प्रकाश आत्मा के लिए या नहीं या आत्मागर्भ अपं चीकृत भूत वही है यही अर्थ ही यही अर्थ ही प्रयोजन है जिसने प्रयोजन किया है उन्हीं को प्रकाश करना है उन्हीं से बनना है अपंजीकृत अवस्था में से उनसे बनेंगे और स्थूलभूत होने पर उनको प्रकाशित करेंगे ये रूप है ये रस है गंध है इत्यादि प्रकाशित करेंगे ये अर्थ है जिन प्रयोजन के लिए अपंकृत महाभूतों ने आत्म प्रकाश माया अपने ही प्रकाशित करने के लिए विश्व प्रकाश इंद्रियों से होता है इसके लिए आव धामी बनाए गए हैं इंद्रिया स्थूल है तेभ्य उन इंद्रियों की अपेक्षा तेभ्य इंद्रियभ्य उन इंद्रियों की अपेक्षा स्वक्य भूतों के कार्य है इंद्रिया अपंसीकृत भूतों का कार्य होते हैं स्वच्छ कार्य स्वक्य अपने कार्यों के अपेक्षा से ते परा अर्थात वो जो विषय हैं विषय से छोड़े विषय को नहीं लेना है सूक्ष्म विषय अपन अपंसीकृत अवस्था के विषय से बनते हैं ये इसलिए वो श्रेष्ठ है अर्थापर श्रेष्ठ है सूक्ष्म पाराणी सूक्ष्म है सूक्ष्म है महानता का और महान भी है कारण महान होता है कार्य गौण होता है निकृष्ट होता है महानता स महान भी हो होता है होता और इंद्रियों के स्वरूप है वो प्रत्येगात्म मान स्वरूप क्योंकि जो कार्य होता है कारण में कल्पित होता है इंद्रिया है तो जैसे रज्जु में सर्व देखता है उसका स्वरूप रज्जु ही है ठीक इसी प्रकार इंद्रियों का स्वरूप भूत ही पंचभूति है भूतों से बनना है उनको एक कहा सूक्ष्म है महान है भूत इंद्रियों की अपेक्षा और प्रत्यार्म होता है अच्छा स्वरूप भूत भी है इंद्रियों का स्वरूप वही है कार्य का स्वरूप कारण ही होता है इसे कार्य जो होता है हम घट घट बोलते हैं ढूंढेंगे तो उसका स्वरूप मिट्टी मिलना है भीतर बाहर सब और मिट्टी मिलेगी जिसको पट पट बोलते हैं कपड़ा बोलते हैं ढोड़ेंगे तो यहाँ रुई मिलना है धागा मिल रहा है जो भी हो कपड़ा नहीं मिलना है शुरू वही होता है इसका कार्य का स्वरूप कारण ही होता है इसलिए इंद्रियों को बनाने वाले कारण हैं इसलिए पर हो गए विशेष हो गए एक अर्थे व्यस्त वो जो अर्थ बताया इंद्रियों की अपेक्षा कृष्ण अपीकृत महाभूत बताया था उनसे भी परम मनुष्य सूक्ष्मतर हम भूत तो सूक्ष्म होंगे उसके भी सूक्ष्मतर है मन बनाने वाला भूत महा प्रत्येकाम भूतम द्वारा और कारण महान होता है मान भी है और उसका स्वरूप भी है, कौन है तो मन, मन का राष्ट्र कार्य करते हैं मन सर्वभा आरभ सूक्ष्म मन का अर्थ भूतों से श्रेष्ठ मन नहीं जिन भूतों से मन बना हुआ है इंद्रिय बनाने वाले भूतों की अपेक्षा मन बनाने वाले भूतों में विशेषता है ये क्या था मन शब्द का भाज्य मन का आरम्भकम भूत सूक्ष्म मन का आरम्भक जो उत्पन्न करता है मन वो सूक्ष्म आत्मा की सूक्ष्मता में पहुंचाना है इस दृष्टि से जाते जाते आत्मा तक हमको पहुंचाना है अपने स्वरूप में पहुंचाना है मन की अपेक्षा इंद्रियों की अपेक्षा मन को आरंभ करने वाले सूक्ष्म भूत श्रेष्ठ है सूक्ष्म ये कहा क्यूँकी इंद्रियो में जो विरोध दिखाई पड़ता है एक जैसा नहीं दिखाई दे पड़ता है तो कारण में भी कुछ ना कुछ होगा यही यह कल्पना है यार इंद्रिया जो काम नहीं कर सकती वो काम मन कर देता है इंद्रियों को काम करने के लिए मन की आवश्यकता है और मन को अपना काम करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं विशेषता उसकी है तो कारण भी विशेषता होगी तो इंद्रिय बनाने वाले भूतों की अपेक्षा मन बनाने वाले भूत कुछ विशेष है या मन शब्द वाद भूत विशेष जाना देता है संकल्प विकल्प का यह आरकत्व मनसोपी परा सूक्ष्म महत्तरा प्रत्याभूता बुद्धि यह कर देखो मन संकल्प विकल्प निश्चय नहीं कर पाता यह है कि ये है ऐसा संशय करता है हमारे सामने कोई भी पशु एक बार आएंगे सामने आएंगे पहले पहले निश्चय नहीं होता अमुक ये है कि वह ऐसा होता है दूसरे क्षण बुद्धि निश्चय कर देती है अमुख है संक्षात्म विकल्प हो? संक्षात्मक होता है इसलिए मन की अपेक्षा बुद्धि बनाने वाले मन ज्यादा विशेषता होगी भूतों में एक अर्थ हैं संकल्प विकल्पात्मकत्वा विकल्प आदि तो संकल्प विकल्प आदि का आरंभ करने वाला एक अर्थ है इसलिए मनस होगी उस मन से भी मन सह पंचमी संकल्प विकल्पात्मक मन है उस मन से भी पर सोक्ष्म महतरा पर मन या सोक्षत है बुद्धि मन, मन बनाने वाले तो कार्य विशेष है महत्व है बुद्धि बनाने वाला भूत ले बुद्धि है बुद्धि का अर्थ क्या लेना बुद्धिश्वर अर्थ्यवसायदी आरम्भगम भूत सूक्ष्म भूत सूक्ष्म बुद्धिश्वर का वाच्य जो होगा <coughs> अत्यवसाय आदि आरम्भ को भूत सूक्ष्म निश्चय करने वाला जो भूत सूक्ष्म होंगे उसी को लेना सूक्ष्म है ये लेना या तीनों में सूक्ष्म की चर्चा है इन की अपेक्षा जिन पंचमहाभूतों से बने वो उस... सूक्ष्म है उन पंचमहाभूतों से भी मन बनाने वाला जो पंचमहाभूत होगा वो विशेष सूक्ष्म है उसकी अपेक्षा भी बुद्धि बनाने वाले भी विशेष सूक्ष्म या कार्यो को देख करके वहां तापम विभाव कर रहा है कारण ये बताया अगर बुद्धि आत्मा महान पर ऐसा है अरे बुद्धि आत्मा आत्मा मैंने महत्वत्व ये बुद्धि माने पहली चर्चा में बष्टि बुद्धि की चर्चा थी एक एक शरीर की बुद्धि अब समी बुद्धि जिसको हिरण नगर व तत्व कहते हैं बोलते हैं सांखे लोग महत्व बोलते हैं हम लोग हिरण बोलते हैं जो भी बोलते हैं आत्मा बुद्धि आत्मा आत्मा मैंने यहाँ सच्चिदारण आत्मा ने प्रथम जीव जिसको बोलते हैं हिरणनगर कहते हैं आत्मा सर्वप्राण बुद्धि नाम प्रत्येगात्मको तर उसको आत्मा क्यों कहा कहते जितने भी प्राणी वर्ग हैं सबका स्वरूप है उसी में निकल्पित है प्रत्येगात्मको तत्व सर्व प्राणी बुद्धि नाम संपूर्ण प्राणियों की बुद्धि का स्वरूप है किसका समष्टि है वो यह व्यस्टि का स्वरूप समष्टि हो होता है।, है ये कहा समि वर्ग आत्मा महान वो महान है सर्व महत्वाद संसार में सबसे सबसे ज्यादा महान पौने बड़ा पौने तो वही है इसलिए महत्व शब्द तो सिखा हो उसको सर्व सबसे बड़ा अनु अव्यक्ता यह प्रथम जातम जो प्रकृति है अव्यक्त जिसको सत शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता असत शब्द से व्यक्त होने स्पष्ट नहीं किया जा सकता सदस्य उभय रूप से जिसकी स्पष्टीकरण न हो उसको तो अव्यक्त करें न व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्त है अयम घटा ये व्यक्त है स्पष्ट हो जाता है शब्द का भाच्य बन जाता है किन्तु वो जो अज्ञान है अविद्या है माया है वो अव्यक्त है अव्यक्ता यद प्रथम जो अव्यक्त से पहला उत्पन्न हुआ कौन है महातत्व हिरण्य गर्भ जिसको बोलते हैं हिरण्य गर्भम वो हिरण्य गर्भ को तो हिरण्य गर्भ कहा वही आई है हिरण्य गर्भ तत्व हिरण्य गर्भ स्वरूप अयुम समि बुद्धि वो है बोधा बोधात्मक कहते हैं ज्ञान बुद्धि है ज्ञान बुद्धि के दो अंश आए उसमें हमारे अंतगर में क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति दो प्रकार के हैं प्राणों में क्रिया शक्ति कर्म इंद्रियों में क्रिया शक्ति और ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान शक्ति तो दो शक्ति का पुंज है वो बोधा बोधात्मक वो, वो ज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है कि हमारे अंतग्रम को भेद को लेकर के जब हम ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं तो ज्ञान शक्ति वाला है और कर्म इंद्रिया और प्राण को लेकर के देखते हैं तो क्रिया शक्ति वाला है ऐसा बोधा बोधात्मक तो ज्ञान स्वरूप भी है ज्ञान स्वरूप भी है ऐसा होता है बोधा बोधात्मक महान आत्मा वो महान महा महा है विशेष है ऐसा आत्मा आत्मा में ही है बुद्धि पर पूछे थे बुद्धि से पर मैंने सूक्ष्म कहा जाता है व्यस्त बुद्धि की अपेक्षा समस्त बुद्धि सूक्ष्म है ये कहा ठीक है प्रत्येकात्मभूता च था तो सूक्ष्म है अर्थव्यम मनशस्तु परा बुद्धि था उसके लिए कहा स्वारी भी प्रत्यात्मा बुद्ध सूक्ष्म प्रत्यगात्म का है प्रत्यक्ष आत्मा माने क्या होता स्वरूप प्रत्येक अनका स्वरूप होता देखो कार्य में कारण अवश्य होता है प्रत्यक्ष कभी बेग्री नहीं होगा उसका अनुवयी होगा अभावी नहीं होगा तब सब तत्सब तत्सप तुम तदभावे दबाव तद लग जाएगा मुझे वितरिक लगेगा तो उसका अभाव में वह कारण कार्य है तो कारण जरूर होगा इस प्रत्यगात्म शब्द का किया प्रत्येक अनपायी स्वरूप भूता अनपायी स्वरूप उसी का स्वरूप ऐसा होता है अवश्यम भावी होता है कारण इसके कहा प्रत्यगात्म होता कहते हैं यहां दो संज्ञाएं एक संज्ञा आ जाती है इंद्रियों की अपेक्षा भूत श्रेष्ठ है सूक्ष्म वो तो ठीक हो गया अपंचीकृत भूतों से पैदा हो गया किन्तु अपंचीकृत अवस्था में इंद्रियों को भी बनाया हुआ है और मन आदि को भी बनाया हुआ है यही एक एक अंशों से आकाश आदि अंशों से स्रोत्र आदि इंद्रिया तैयार होती है और एक एक समष्टि जो शतोपूर्ण अंशों से अंतग्रण बनता है अंतग्रहण में चार भेद हो जाता है मन बुद्धिजित्ता अहमका तो उसमें ये भेद कैसे आ गया बुध सूक्ष्म इंद्रिय बनाने वाली भूतों की अपेक्षा भाषिका ने कहा मन बनाने वाला भूत और ज्यादा सूक्ष्म उसकी अपेक्षा भी और ज्यादा सूक्ष्म क्या मतलब हुआ वही पंचभूत एक ही है अलग अलग पंचभूत तो है ही नहीं ये शंका करके उत्तर देते हैं ठीक है भाषा आरंभकम भूत सूक्ष्म अर्थ से जो मन को बनाने वाला भूत सूक्ष्म पर कहा सूक्ष्म कहा परम या विरा नहीं चाहिए तस्मात बुद्धि आरम्भकम भूत स्व परम नीति ये दो बातें बनती नहीं है माने पंचभूत को अर्थ सब्देश लिया हुआ है उससे मन बनाने वाला भूत सूक्ष्म है और उससे भी बुद्धि बनाने वाला सूक्ष्म है ये बातें बन नहीं पा रही है ठीक नहीं है क्यों नहीं है कार्यापेक्षा ही उपादान उचित परिणाम व्यापक अनुपाय स्वरूप कार्य को लेकर के होता है उपादान व्यापक होता है महान होता है अनपायी स्वरूप होता है जहाँ घड़ा होगा तो मिट्टी जरूर होगी और व्यापक होगी ऐसा अनुभव स्वरूप होता है ये तो कार्य नहीं बनते ना ये भूतों में कार्य कारण तो है ही नहीं जो तो इंद्रिय बनाने वाले सूक्ष्म भूत की अपेक्षा मन बनाने वाला कारण हो भूत और उसको बनाने, बनाने भूत, भूत। तो की अपेक्षा बुद्धि बनाने वाला भूत कारण हो ऐसा तो यह मिलता नहीं एक ही पंचभूत है अतंकृत अवस्थाते हैं यही शंका है मोनो और फिर जो मनसा आरंभ भूत सूक्ष्म अर्थों की अपेक्षा मन को आरंभ मनसा षी मन को आरम्भ करने वाले जो सूक्ष्म होता हैं परम वो पर कहा आपने और तस्मात उस मन को बनाने वाले सूक्ष्म भूत की अपेक्षा से भी बुद्धि आरम्भतम भूत स्वम परम यह तो बढ़ता नहीं है क्यों कार्य अपेक्षा ही उपादान कार्य की अपेक्षा करके ही जो उपादान होता है आरंभ उपचित अवयव उसके अवयव जुड़ जाता है उपादान के अवैध जुड़ करके कार्य बनता है उपचित अवयव व्यापक बहुत व्यापक होता है जहां yes. जहां कार्य होगा हो कारण होगा विद्यापक होता है ये यत्र यत्र स्वतंत्र इसी प्रकार यत्र यत्र कार्य तत्र कारण व्यापक होगा अकारिस्वरूपम प्रत्येक उसका स्वरूप होता है माने कार्य का स्वरूप ही कारण होता है उपादान कारण निमित्त कारण नहीं उपादान कारण होता है स्वरूप होता है कार्य प्रसिद्ध ऐसा यथा घटाधे बृत्यादे दृष्टान है दा जैसे घट कार्य है तो मिट्टी उसका स्वरूप है महान है उसी के अवय को जोड़ करके घट बनता है तो वो है उसे बनना ठीक है यह सं न तो यह भूत सूक्ष्म परस्पर ये जो इंद्रिय बनाने वाली भूत की अपेक्षा मन बनाने वाला भूत श्रेष्ठ है उसकी अपेक्षा बुद्धि बनाने वाला सूक्ष्म है यहाँ कार्यकारण भाव तो इंद्रिय बनाने वाले भूतों को पैदा किया हो मन बनाने वाले भूतों ने ऐसा तो है ही नहीं मन बनाने वालों को बुद्धि बनाने वालों ने पैदा किया ऐसा तो है ही नहीं कार्य का भाव है ही नहीं फिर परम परम कैसे बोल दिया न तो है यहाँ पर भूत सूक्ष्म सूक्ष्म भूत तो एक ही बार है अपं जीकृत महाभूत एक ही बार पैदा हुए बार बार दौड़ी भी तीन तीन हो ही वही तीन भाव करके दिखा ऐसा तो नहीं भूत सूक्ष्म परस्पर कार्यकाल भाव्य मान अस्त परस्पर कार्यकाल माम प्रमाण तो है ही नहीं सूक्ष्म भूतों में ये तो सिद्धांत सत्यम ठीक है ठीक है आपका सोच ठीक है तथापि फिर भी विषय इंद्रिय व्यवहार से देखो भाई विषयों का व्यवहार और इंद्रियों का व्यवहार तो होता है विषय इंद्रिय व्यवहार से मनोभीता स्वभाव मन के अधीन होने पर विषय इंद्रिय का व्यवहार संपर्क होता है इंद्रियों का विषय के साथ संपर्क होता है मन के अधीन होने पर होता है देखा है इंद्रिय विषय विषय इंद्रिय प्रभाव से मनो अभिमता दर्शन देखा है मन के अधीन है मन होने पर इंद्रिय विषयों का संबंध दिखाई पड़ता है मन के अभाव काल में नहीं दिखाई पड़ता से मन स्थापित व्यापक इसलिए मन को व्यापक माना गया है क्योंकि तत्सत्य तत्सत्यम तदभाव तदभाव हो जाता है इसलिए व्यापक मन को कहा कल्पना करते हैं तत्व परमात्मा एवं आप गुतम के साथ ब्रह्म कुछ लोग वही आत्मा है करके मान बैठे जिसमें तो चार बाग लोग हैं उनमें भी तीन स्तर के हैं चार बाप पहला स्तर अति स्थूल बुद्धि वाले तो आत्मा मानते हैं यही चैतन है चार भूतों का एक विलक्षण संयोग हो गया है पृथ्वी जल तेज वायु का होने से इसमें चैतन्य भाष रहा है आत्मा आप तो जिस दिन चार भूतों का संबंध विघटन होगा विघटन होगा तो आत्मा नहीं भाई चेतन पैदा हुआ था मारे साथ ये अति स्थूलवादी चार बात है उसे थोड़ा सूक्ष्म वाले बोलते हैं चार भूतों का विघटन होने से आत्मा का नष्ट होना नहीं बनता मृत शरीर में चार भूत को संयोग दिखाई पड़ता है मरा हुआ शरीर है भूतों का संयुक्त पृथ्वी दल गई है वहां किंतु वहां पर चैतन्य नहीं दिख रहा है इसके मतलब चेतन कुछ और है आत्मा कुछ और तो आत्मा नहीं है थोड़ा सूक्ष्मवादी बोलते हैं इंद्रियां आत्मा हैं वह इंद्रियां निकल गई इसलिए ऐसा हो गया तो इंद्रियों को आत्मा मानने वाले कुछ लोग हैं पहले वाले अति स्थूलवादी हैं दूसरे वादी हैं इंद्रियों को आत्मा मानने वाले इंद्रियों को मानने पर कोई आपत्ति निकल गई है इसलिए मर गए इंद्रिया आत्मा तीसरा आकर के बोलता आत्मा नहीं हो सकती अगर इंद्रिया ही आत्मा हो पहले जिस समय आप ठीक ठाक था उस समय बद्रीनाथ का दर्शन करके आया था कोई व्यक्ति और आज अंधा हो गया है उसका याद होता ही नहीं होता है अनुभव करने वाला और स्मरण करने वाला भिन्न होता है कि एक ही होता है यही होता है अगर इंद्रियां ही आत्मा हो तो उसकी इंद्रियां तो मर गई बद्रीनाथ का दर्शन किया उसके बाद आँख गई मर गई इंद्रिया अब आज उसको स्मरण नहीं होना चाहिए स्मरण आज होता है इसके मतलब इंद्रिया आत्मा नहीं ये थोड़ा और शुभ विचार विचारवाद होते हैं फिर किसको मानना मन को आत्मा मानना मन को आत्मा मानने से काम चल जाएगा क्योंकि उस काल में इंद्रिय न होने पर भी मन जिस जो मन था वज्रनाथ दर्शन काल को वही मन आज भी उसके पास है वो काम चलेगा मन आत्मा है करके बोलते हैं किंतु मन को भी आत्मा बुद्ध लोग नहीं मानते विज्ञान का रूप होते मन आत्मा नहीं हो सकता बुद्धि निष्ठात्मिका बुद्धि विज्ञान आत्मा है ऐसा मानते हैं का खंडन करेंगे यही है यहाँ चर्चा तो विषय इंद्रिय व्यवहार से मनोधीनता समाप्त इंद्रिय में जो व्यवहार होता है शब्द स्पर्श रूप गंदादी का व्यवहार हम करते हैं इंद्रिय विषय संपर्क से करते हैं वो मन के आदि मान्य से एक जैसा है इसलिए मन ताव व्यापक हम इंद्रिय आदि के अपेक्षा मन की व्यापक मानना होगा व्यापक तत्व परमाण् आपके तो शांति उसी कोई वास्तव आत्मा वही है मन ही आत्मा है ऐसे मानने वाले भ्रम में पड़े हुए चार बार विशेष तन निराशा आयोग नहीं वो आत्मा नहीं सूक्ष्म भूत का पुंजा है वो भी क्या है सूक्ष्म भूत है आत्मा नहीं ऐसा उसके मत के खंडन करने के लिए मन आत्मा नहीं हो सकता इसलिए कहा ये बहुत लोग कहेंगे भूत सूक्ष्म है आत्मा नहीं हो सकता खंडन करेंगे क्योंकि अन्नवाही सौ छानद में आए अन्नमय कहा अन्न का विकार है, हाँ। है बोला उसको अन्नमय बताया जाए तो अन्न का विकार भूत हो कि क्या होगा कि होगा तो होगा और क्या होना यह कहा अन्नमयन इत्यादि भौतिकत्व तो अवगणा भौतिकत्व तो ही जाना जाता है मन भौतिक है भूत का भी है इसे जाना जाता है मन आत्मा नहीं हो सकता ये खंडन करने के लिए यहां पर अर्थ्य से परंपरा करने का तात्पर्य समझ ऐसा अवगणा अन्न भाव अभाव्यान उपचय अपचय रखना अन्न के अभाव और अन्न के भाव से उपचार अवचय देता अन्न होने पर वृद्धि और अन्न न होने पर ह्रास हो जाता चांद तो तो कपड़ा है आपने क्षेत्र केतु की स्थिति ऐसी हुई थी उद्यालय किसी ने कहा था पंद्रह दिन तक नहीं खाना जल पीते रहना किया तो क्या हुआ सूख गया था जो याद किया वो भूल गया सब फिर थोड़ा थोड़ा करके खाने लग गया फिर याद आने लग गया अन्न भाव अभावाभ्यान अन्न के उपलब्धि और अनुपलब्धि से उपचय अभय दर्शन अन्न के होने से उपचार देखी गई और मैं तो खास देखा गया इसलिए वो अन्नमय है भौतिक है यही दिखाने के लिए यहाँ पर उसको भूत सूक्ष्म कहा भौतिकमय वो मन भौतिकी है कहा तत्व उस मन की अपेक्षा भी बुद्धि दृष्ट है कहा था मन स्वस्थ बुद्धि तस्य संकल्पादि लक्षण कि मन जो है संकल्पादि संकल्प विकल्प करने वाला एक निर्णय नहीं कर पाता निर्णय काल में बुद्धि काम करती है अंतकर्म एक ही है संशय काल में मन बोलते हैं निर्दय काल में बुद्धि कर देते है स्थिति है अंतकर्म एक ही है वो तस्य ज संकल्प विकल्पादी लक्षण से वो मन जो है संकल्प विकल्प स्वरूप जो मन है इसका अध्यवसाय नियमित्वार निश्चय से वो नियम्य होता है उसका नियामक कौन है निश्चय निश्चय करने वाली कौन है बुद्धि अध्यवसाय नियमित वह नियम्य है मन नियम होने से बुद्धि तथा परम उस बुद्धि जो है उससे मन से तथा मनसा परम मन से पर है अथवा बुद्धि मानसा परत्व ऐसा करना जो कस्टक दिया मन बुद्धि कहेंगे तो परत्वम और बुद्धि परम ऐसा हो ऐसा बुद्धिस्ट आत्माह थी कैशांतित अभिमान और बुद्धि आत्माएं करके विज्ञानवादी बहुत मान तो के बैठे हुए हैं क्षणिक विज्ञान ये बुद्धि को लेकर बोलते हैं वो बुद्धिस्ट से आत्माहित कैशांतित अभिमान किसी व्यक्ति का ऐसा अभिमान है यही आत्माएं करके बैठे हुए हैं बुद्धि को लेकर तथा अपनायना है अपनाया अर्थम आ तथ अपना अर्थम उसको हटाने के लिए उसको हटाने के लिए कहते हैं क्या बोलते हैं बुद्धि सर्व्यम भूत अशुभ अरे वो भूत आय वो भूत है ये मन सामाना आत्मा है वो बौद्ध जो, जो जिसको आत्मा मान रहे वो भी भूत है एक था।, है। कहा था बुद्धि बुद्धिशर्ववाच्यम अद्यवसायादि आरंभकम भूत सूक्ष्म ऐसे भाष्यकार ने कहा था अरे ठीक है कर्मत्ंद्रिय बुद्धिर्भति काम सिंह बुद्धि का, बुद्धि भौतिक कर्णवार इंद्रिय जैसे इंद्रिय कर्ण है भौतिक अभौतिक भौतिक है वैसे बुद्धि भी भौतिक है कर्ण होने से अनुमान हो जाएगा बुद्धिर्भतिकम बुद्धि में रहेगा भौतिकत्व धर्म बुद्धिर्भतिकत्व बुद्धि भौतिकम बुद्धि भौतिक है भूतम का कार्य है क्यों कर्णत् यत्र कर्णत्व तत्र भौतिकत्व यथा इंद्रिया अनुभव से भौतिकत्व सिद्ध होता है बुद्धि काम सर कहते कारण है बुद्धि कैसे पता लगे कर्ता को उपकार करने वाले की कार्य करना हो तो कर्ता को निकटतम होकर के अतिशय साधन बनता हो उसको कहते कारण करण साधनतम करण वे तो सुधरेगा कर उन्हें आपको लिखना है तो उसने बहुत कार्य चाहिए किन्तु तो सबसे अधिक मूल्यवान को उन्हें लेख निकल उसकी कर्ण संग हो जाती है तो कैसे होगा कहते बुद्धि कैसे करना गे गे कर लाने के रहा कर स्वबुद्धियालब्धि सिद्ध होता है अनुभव सिद्ध है सभी बात है स्वबुद्धियालब करो भी हम पश्यामी आदि बोलते हैं सब कोई लोग अपने बुद्धि से प्राप्त करके मैं बोलता हूँ सुनता हूँ चलता हूँ इत्यादि बोलता है एक बुद्धिया अहम उपलब्ध अहम स्वबुद्धिया उपलब्ध मैं जो करता हूँ हम अपने बुद्धि से प्राप्त करके विषयों को जो भी होगा गच्छामी श्रीरोमी पश्चामी जो भी क्रिया लगाएगा वो अपने बुद्धि से सोच के काम करता हूँ उपलब्ध होकर काम करता हूँ ऐसा बोलता है अहम तो क्या है बुद्धि करने का ऐसा भी वजह है क्या करते मैं प्राप्त करता या उपलब्ध निबंध करके रख दिया तो वहां क्रिया पर अलग लगाना पड़ेगा करो मैं गच्छा सकोमी पश्यामी जो भी क्योंकि तो बुद्धि से तो देख करके सोच करके तभी तो, तो चलना फिरना होता है ना यही ये कारण है ये सिद्ध होता है ये अपने शब्दों से सिद्ध होता है हम उपलब्ध करोगी करना है अनु सिद्ध है कहा तथो तो भूत स्थानीषु एवं अर्थाद उत्तरोत्तर पर परम कल्प्यम परम पुरुषार्थ प्रवितर सही विषया इसलिए क्या करना होगा इस स्थिति में भूत अवैध संस्थानों में माने इंद्रिय बनाने वाले भूतों की अपेक्षा मन बनाने वाले भूतों के संस्थान उसकी अपेक्षा बुद्धि बनाने वाले भूतों के संस्थान इनको भौतिक सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए इन्हीं में जो अर्थ हैं विषय है अपंधीकृत अवस्था के भूतों हैं उत्तरोत्तर परपरत्व उत्तर में परत्व उत्तर उत् पहले वाले में अपरत्व अथवा करके पर देना उत्तर ऐसा भी हो जाए परम पुरुषार्थ विद्या दिखाने की इच्छुक होकर आत्मा उसको प्राप्त कराना हो तो इस तरह से जलना पड़ेगा फूल इंद्रिय से लेकर के वो थोड़ा सूक्षा थोड़ा सूक्षा थोड़ा सूक्ष्म कर करके वहां पहुंचना होगा जैसे तैकृत परिषद में ये पंचकोष की चर्चा है अन्नमय कोष फूल है उसके अपेक्षा थोड़ा सूक्ष्म है प्राणमय कोष उसकी अपेक्षा थोड़ा सूक्ष्म होता है मनोमय कोष उसकी अपेक्षा थोड़ा सूक्ष्म विज्ञानमय कोष उसकी अपेक्षा आनंदमय कोष आनंदमय कोष भी आपका नहीं उसके जो प्रतिष्ठा आनंदमय कोष जिसमें आश्रित आपना ऐसा दिखाएंगे वैसे यहाँ भी प्रक्रिया है ये कहना अच्छा न तो अर्थाद परत्व प्रतिका देशितम क्या यहाँ ये प्रयोजन ये सिद्ध नहीं करना ये प्राप्त ये प्रतिपादन करना इष्ट तो नहीं है विषयों के बारे में इंद्रियों की अपेक्षा वो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ हमको क्या करना है हमको आत्मा में जाना है हम आत्मा से आते हैं विषम क्या चाहते हैं क्या कहते हैं किंतु इनके सहारे से हमको वहां जाना है इनमें फूल फूल दिखा करके आत्मा ने सूक्ष्मता दिखाने के लिए यहाँ से आरम्भ करते हैं वास्तव निर्देश मैं जानो तो अर्थादी हम परत्तव प्रतिपादय प्रतिपादय इष्ट न प्रतिपादन प्रति करना इष्ट नहीं है अर्थात को परतव करके प्रयोजन हवा उनको पर कर करके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा यहाँ तो आत्मा अति सूक्ष्म पदार्थ है उसमें पहुंचाने के तरीका बता रहे हैं यहां से चलो ऐसा बता रहे हैं प्रयोजन हवा और बाकी मेरे प्रसंग आपसे इनमें परत्व तो बोलना आत्मा को और पर बोलना दो वाक्य बनाना पड़ेगा भेद भी प्रसंग है मीमांसा में कहा हुआ है भेद अगर असंभव जहां वालक बात है नहीं तो भेद कर रहा दोष है इसलिए कहा आगे करते हैं सूरत सूरन तिरेगा बुद्धिनाम विधारक सातत्य ग आत्मा उच्चते शु प्रसंग गर्भ तत्व बुद्धेर आत्मा महान पर इसका है इसका अब तो बोलते देखो सूरत सूरज पीरेगा बुद्धिना मनुष्यों के पास भी बुद्धि है देवताओं के पास भी है पशुओं के पास भी अपने ढंग के बुद्धि सबके पास है अपने अपने काम पान ब्राह्मण, श्रम के विषय में सब जानते हैं सबको मालूम है बुद्धि सब है, है सबके पास है सबके जो बुद्धि है उनका विधावत्व जो महत्व है सबका धारण करने वाला है क्योंकि समष्टि में दृष्टि धारित हो सौ रूपये जिसके पास होगा एक भी है दो भी है दस भी है बीस भी है एक रुपये वाले के पास सौ रुपये नहीं होता समष्टि नहीं होता समष्टि में वृष्टि होता है और समस्ती बुद्धि का पुंज हरिणगर्भ इसलिए कहा सूर्य और तीरगा बुद्धि नाम देवता की बुद्धि हो चाहे मनुष्य की हो चाहे तीरेगा पशु आदि की बुद्धि हो जितने भी हों सबकी बुद्धियों का विधानक धारण करने वाले होने के कारण और सातत्य गमनार्थ आत्मा है अतः सातत्य गमन धातु से आत्मा बढ़ता है आगे आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति बताएंगे ये सब सर्वेश भूतेश गुढ़ोत्मा प्रकाश भाष्यकार स्वयं विष्णु पुराण का श्लोक लाके के दिखाएंगे बताएंगे आत्मा की भूतपत्ति बताएंगे सातत्य क्रमण आत्मा सबके सब में मिला हुआ है वो सारी बुद्धियों में है वो फैला हुआ है इसलिए उसको कहते हैं आत्मा सातत्य का एक तो विधारक है दूसरा सब में क्योंकि कारण जो होता है कार्य मत होता है महत्व कारण का है बेष्टि का कारण समझती है सातिक तो आत्मा उच्चते आत्मा कहा गया बुद्धि आत्मा महान कर आत्मा कहा किसको कहते हैं सूत्र संजय जिसको सूत्र आत्मा कहते हैं जगह जगह सूत्र संज्ञा देते हैं सूत्र संयम सूत्र यश सूत्र संज सूत्र संज्ञा बोला है सूत्रात्मा को बोलते हैं विष्णु हिरणगर वो हिरण्य गर्ता है वो स्वरूप यही है उसका आत्मा श्रद्धा करता हमारे शुद्ध आत्मा को आत्मा को पहुंचने का दो बहुत जानना पड़ेगा बहुत जानना पड़ेगा होता तो तो है था था और बोढ़ा बोधार्मन वो दो रूप वाला होता है ज्ञान रूपी होता है और ज्ञान रूपी होता है तो हिरणनगर वैसा है बोधा बोधात्मथन क्योंकि समस्ती बीमारी को हिरण नगर है तो सूक्ष्म में दो भेद है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति हम कर्मेंद्रियों की तरफ देखते हैं प्राण के तरफ देखते हैं क्रिया शक्ति वाले और मन और ज्ञानेन्द्रियों देखते हैं तो ज्ञान शक्ति वाले जानकारी जानकार रखते हैं एक काम करने वाले होते हैं और एक बताने वाले होते हैं ये अंधे और लंगड़े के तरह है कर्म इंद्रिया चलती है दिखता नहीं उनको विषय नहीं दिखता मतलब ये है अंधे के तरह ज्ञान आप तो देखते हैं कि कर्मेंद्रियों के बिना विषय में जा नहीं सकते कर्मेंद्र को साथ होकर के जाना पड़ेगा लेके जाना पड़ेगा कर्मेंद्रो के बिना विषय जैसे जा नहीं सकते तो ये अंधा और लंगड़े के तरह यह दोनों हमारी ये स्थिति है तो घृणर्व ऐसा ही है ज्ञान क्रियाशक्ति सत्यात्मक कहा बोधा बोधात्मक अर्थ कर बोदा बोदा दिया ज्ञान सत्य और क्रियाशक्ति स्वरूप है क्योंकि अंतगर्म की समष्टि पुंज है वो अंतगर्भ में दो भाग है कर्म इंद्रिय प्राण एक और ज्ञान मन एक एक ज्ञान इंद्रिय मन होते हैं ज्ञान शक्ति वाले और कर्मेन्द्रिय प्राण क्रियाशक्ति वाले वो दोनों का पुंज है इसलिए बोधा बोधात्मक ऐसा कार्य कर अथवा यह भी मान सकते देखो ये भी हो सकता है सर आधिकारिक पुरुषाभिप्राय भोधार्म ये भी बोल सकते हैं वो तो आधिकारिक पुरुष है वो पहले जन्म में उसको ज्ञान हो चुका है पहले से ज्ञान वो ज्ञानी है ज्ञानी होते हुए परमात्मा के त्वारा रोका गया अभी तुमने मुक्ति में देरी अभी जगत का कार्य करना है ऐसे आधिकारिक पुरुषों की चर्चा प्रमुख है तो आधिकारिक पुरुषत्व पुरुषाधिकार है उस अभिप्राय से भोधार्म ज्ञान स्वरूप कहा उसको बोध स्वरूप कहा उसको क्यों तो उपदेश करते हैं अधिकारी पुरुष तो है वो इसलिए कहा तो और अव्यक्त आद्य परिणाम उपाधि अपंचीकृत भूतात्मक रूपेण बोधात्मक अथवा यह हो सकता है अवोध रूप कैसा है वो अधिकारी पुरुष को लेकर बोधात्मक का कहा और अव्यक्त जो प्रकृति है उसका आद्य परिणाम है ये हृण करना पहला परिणाम है प्रकृति से पहला कौन उत्पन्न हुआ है हिरण्य गर्भ आद्य परिणाम है प्रकृति का अभ्यक्ता है अभ्यक्त माने न व्यज्यते शब्दादि अभ्यक्ता अस्तित्व ना अस्तित्व न उभय रूपे न व्यजते अभ्यक्ता प्रकृति माया अज्ञान वो जो अभ्यक्ता है उसका आद्य परिणाम पहला परिणाम आई है कौन हिरण्य और परिणाम उपाधि यही परिणाम भी इसकी उपाधि है किसकी हिरण्यगर्मी उपाधि अपन से कित तो भूता अपन से कित तो भूत स्वरूप है ये तीन रूपेण तो अबोधात्मक अपन से कित तो भूत स्वरूप है तो कैसा है वो अबोधात्मक तो? अज्ञान स्वरूप है ऐसा भी आप कर सकते हैं हिरण्य का प्रश्न कहते हैं हिरण्य का पद में बोधात्मक तो भी रहेगा अबोधात्मक रहेगा ऐसा बताएंगे रहे आगे और चलना चाहते हैं आप हम महातत्व तक तो तो तो पहुंच गए आगे बोलते हैं महत पदम अभ्यम अष्ट था पदिशा परा गतिषाच महत्य पुरुषा पदिश सा का महत पदम अभ्यक्त बुद्धि के अपेक्षा महत्व को परम था सूक्ष्म माना था कारण है वो निर्णय गर्भ उस महत ये पंचमी है उस महतत्व से परे मन सूक्ष्म कौन है परम अव्यक्तम नज्यते अव्यक्तम सत्व असत्व सदस्य उभय रूपेण प्रतिपाद न सक्यते अव्यक्तम यही अव्यक्त सब ग्राप्ले है जो जो कार्य व्यक्त होता है प्रकृति अव्यक्त है वो तो कार्यान्मेय है जब घटना घटती है तब लगता है कि वो तो कुछ है ऐसा अनुमान से सिद्ध होता है प्रत्यक्ष नहीं होती प्रकृति अब अभ्यक्ता है अब अभ्यक्त महत्व से अब अभ्यक्त क्यों उसका कारण है वो प्रकृति से पैदा होना उसको महत्व नहीं अभ्यक्ता और जो प्रकृति है जिसको अज्ञान बोलते हैं अविद्या बोलते हैं माया बोलते हैं तो इसकी अपेक्षा सूक्ष्म होता है आत्मा अब आत्मा में पहुंचने के तरीका है इंद्रियों से इंद्रियों की अपेक्षा मन को श्रेष्ठता बताई मन के अपेक्षा बुद्धि बुद्धि के अपेक्षा समस्ती बुद्धि तो उसके अपेक्षा प्रकृति प्रकृति के अपेक्षा सूक्ष्म आत्मा इस तरह से आत्मा को बहुत सी कला है एक अपेक्षा पुरुष पर पुरुष पूर्णात् पुरुष अथवा पूरी शरीरार्थ पुरुष शरीर में उपलब्ध होता है उसका नाम पुरुष कहा गया आत्मा को पुरुष का पुरुष का अर्थात आत्मा अथवा पूर्णात्म सर्वत्र व्यापक है इसलिए वो पुरुष का आगे है ऐसा है आत्मा पुरुष आत्मापहर के लिए पुरुष से पर क्या आगे आगे मत बोलना फिर इसके आगे कहें नहीं बस यहीं तक हर व्यक्ति को कहीं जा जाकर के ढूटना फेंकना पड़ेगा बैठना पड़ेगा नहीं आयकों को पूछेंगे ठूल से लेकर कहां तक चलेंगे परमाणु तक उसके आगे नहीं परमाणु को देखते बैठ जाते हैं मालाते पुरुष आत्म परम व्यंजित पुरुष से पर कोई नहीं मैंने सूक्ष्म कुछ नहीं सबसे सूक्ष्म पदार्थ आत्मा है सक्ष सूक्ष्म है सार साष्ठा सा परागति जो सूक्ष्म के तारतम में लेकर के हम चलते हैं वही परम अवधि है काष्ठा अवधि परम अवधि वही है उसके आगे वही परम गति है परम ज्ञान है वही पहुंचना ही परम ज्ञान है वह आत्मा पहुंचना ही परम गति मान ज्ञान परम ज्ञान है है परम परम सूक्ष्म च महद सूक्ष्मतर प्रत्यात्मूतर चंव जगत बीजभूत अभ्यानाम रूपस्य शक्ति संहारूप अव्याकृत आकाशानाम वाच्यम परमात्मे ओतप्रोतभाव सटकिकायाव बटवृक्षश्देना लंबवाक्य बोलते भाषिक महत्वपीकर उस महत्व जो हिरण्यकर्म जिसको बोला गया है समस्त बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है परम है सूक्ष्म कौन है अव्यक्त प्रत्यकात्म भूतम उसके भी कारणभूत कारण, कारण स्वरूप महत्वत्व जिसे पैदा होता है सर्व महत्तरम संसार के पदार्थों में सबसे बड़ा महान प्रकृति उसी से सब होना है सर्व महत्तर सबसे महान अव्यक्तम अव्यक्ता है वो अव्यक्तम सादर्श जगतों बीज गौतम संपूर्ण जगत का बीज है वो अव्यक्ता प्रकृति को बोलते हैं कोई शक्ति शब्द बोलते हैं कोई प्रकृति बोलते हैं माया बोलते हैं अज्ञान बोलते हैं जगत का बीज वही है संपूर्ण जगत का बीज गौतम अभ्याकृत जो नाम रूप लगा हुआ नहीं है अव्याकृत है नाम रूप उसमें बाद में व्याकृत होंगे नाम रूप उसमें लगे हुए नहीं ऐसा स्वरूप है जिसका सतत्व स्वरूपम ऐसा स्वरूप अभ्यक्त है सर्व शक्ति कार्यकार उसके विशेषण लगा रहे हैं जितने भी संसार में भाव होता हो सब शक्ति उसमें समापेश है किसमें उस अभ्यक्त में वहीं से सब कार्य का उसी का सम्पूर्ण जितने भी कार्य चाहे घट का और मिट्टी का हो चाहे अग्नि का और बाह्य क्रिया का हो वो कार्यकार आया हुआ है समाह है यहाँ तो बृष्टि में होंगे घट जो काम करेगा पढ़ नहीं कर सकता पड़ जो करेगा वो घट नहीं कर सकते यहाँ भित्रे का जाता है वहां नहीं समस्त समस्त जो कार्यकाल भाव का समाहार स्वरूप है वो शक्ति विशेष है जिसको माया आदि शबों से कहते हैं शक्ति सर्व कार्यकाल शक्ति समाह शक्ति जितने भी संसार में पाए जाते हैं ये कारण शक्ति इसमें कार्य शक्ति इसमें इत्यादि जो पाया जाता है वो समहार स्वरूप है समुदाय स्वरूप है वो समारोह अभ्यापित आकाश आदि नाम आते उसको कहेंगे अभ्यापित नाम आकाश बोलते हैं क्या बोलते हैं अभ्यापित आकाश आदि शब्द से भी कहा जाता है ये आकाश व्यापृत है किन्तु प्रकृति को अभ्यापित आकाश आदि शब्द भी कहा जाता है ऐसा ऐसा नाम मिलता है तो। परमात्मा ने ओत पूर्वत भाव देना समाज के परमात्मा में ओत पूर्व भाव से ओत का दे सीधे को प्रोहत् टेड़ा जैसे कपड़े में ना दो तरह की धागा है एक सीधा धागा तेरसा धागा सीधे धागो को ओत बोलते हैं तेरसे धागो को क्रोध बोलते हैं उसी प्रकार हमारे परमात्मा में पूरे के पूरे परमात्मा में छा करके बैठी हुई है नहीं, वो, शक्ति तो परमात्मा ही समाश्रित आश्रित है परमात्मा में आश्रित है वो शक्ति जिसको माया आदि शब्द शुरू होते हैं बड़े बड़े शक्ति जैसे देखो बरगद के छोटा दाना बीज वो इतना मोटा दाना नहीं उसमें जो बीतर छोटे छोटे बीज होते हैं उसमें इतनी बड़ी शक्ति है जो बरगद का वृक्ष खड़ा हो जाता है जो इतने बड़ा हो जाता है संसार का सबसे बड़ा वृक्ष बरगद का ही होगा हो। इसलिए इसी का दृष्टांत दे देते हैं तो किसमें हो शक्ति तो बीज है ठीक इसी प्रकार संसार का बीज है वो तो जैसे बरगद के बीज मानी वो शक्ति है बरग के बीज में इसी प्रकार परमात्मा में शक्ति है मारे यहाँ बर्गर के बीच के स्थान में परमात्मा को लेना और उसके जो शक्ति है वृक्ष बनने की शक्ति के स्थान में मारे तो अभ्य है लेना तस्मात अभ्यर्थात्वर सूक्ष्म उस ऐसे जो अभ्यर्थ तत्व तो उससे भी सूक्ष्म होता है आत्मा और तस्मात अभ्यर्थात्वर सूक्ष्म होता उसे भी सूक्ष्म होता आत्मा सर्व कार्वाद या कारण सब सबका कारण है प्रकृति कारण वाहन करके सर्वकारण कहा कि कारण गौण का प्रयोग वास्तव में कारण नहीं है उसके अधीन सब होते हैं इसलिए कारण शब्द का प्रयोग कर दिया जैसे रसी के अधीन सर्प है इसलिए रसी को कारण कहा जाता है ये नहीं कि रसी से सर्प बनता हो वैसे ही सर्वकारत्वाद सबका कारण है कहा को परमात्मा को आत्मा को कहा कि गौण गौण प्रयोग है सब उसके अधीन है उसके बिना जो जगत के बीच प्रकृति रह नहीं सकती क्योंकि शक्तिमान यदि न हो तो शक्ति का रहेगी हमारे हाथ में पांच किलो पानी उठाने की शक्ति है अगर हाथ नहीं रहे तो शक्ति काम करेगी नहीं कर सकती उसके हाथ के अधीन है शक्ति तो ऐसे ही हर प्रकार की शक्ति शक्तिमान के अधीन होती है तो इसलिए कहा सर्वकार तो कर दिया यद्य आत्मकार नहीं है तत्स्य कार्य हम करण तो विद्यति इत्यादि स्थिति है कारण है बौण प्रयोग है कारण का उसके अधिन सब होते इसलिए कहा कारण और प्रत्येगात्मक का सारे संसार उसी में कल्पित है वो शक्ति भी कल्पित है जिस शक्ति शक्ति जा रहे वो भी कल्पित है हाँ। सारा संसार उसमें कल्पित होने आत्मस्वरूप होने से ऐसा कहा महा भी है सबसे महान है अतएव पुरुष अब पुरु, सब, इसलिए सब में पूर्ण है वह संसार में इसलिए उसको पुरुष शब्द से कहा गया आत्मा को या पुरुष का था आत्मा है ऐसा तो तब तो अन्य से परे से प्रसंग उससे आगे, को आगे कोई प्रसंग लाए महाराज ठीक है से पुरुष हो उसके बारे कराते हुए कहते हैं क्या बोलते हैं पुरुषार्थ न परम किंचित सा नहीं है सब सबसे सूक्ष्म है ये बताया पुरुषार्थ न परम किंचित पुरुषार्थ चिन्ह परम किंचित कोई अन्य वस्तु है ही नहीं उस गण परमात्मा से सूक्ष्म कोई वस्तु है ही नहीं तस्मा सूक्ष्मत्व और महत्व प्रत्येगात्म जब आप सूक्ष्मत्व को लेकर के चलते हैं इसके अपेक्षा ये कहाँ जाके समाप्त होना आत्मा महत्व को लेकर चलते हैं इसे बड़ा इसे बड़ा इसे बड़ा कहाँ जाके समाप्त होगा आत्मा और प्रत्येगात्म स्वरूप को लेकर के चलते इसका स्वरूप ये कार्य का स्वरूप होता है चलते चलते चलेंगे तो कोई आत्मा तस्मात सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्येगात्मत्व ये जो धर्म दिखाई पड़ रहे हैं सूक्ष्मत्व गीता महत्व गीताम्य प्रेगात्मत्व गीता जो दिखाई पड़ रहे हैं क्या चलते चलते क्या होगा सा काष्ठा वही परम काष्ठा है वो गा? वो चेतन चिन्ह सागति निष्ठा काष्ठा मान क्या है निष्ठा पर्यावान समाप्ति स्थान हुई है निष्ठा वही जा करके स्थित हो जाते सब वितरान था निष्ठा वित्रांश के थी निष्ठा सबकी स्थिति वही है तरक तरक जो में और तो उसको लेकर तो उसके आपने भी तुलना में कहा ना अभी तो हम दो की तुलना में चल रहे हैं ना दो रोग की तुलना करके चलते ही होना यहाँ अभ्यक्ता और पुरुष की क्या किया सबको जीत करके बैठे हुए अभ्यक्ता है तो उस अभव्यक्ता की पुरुष की चल अभ्यता और पुरुष की चर्चा को लेकर ऐसा अच्छा है अत्र इंद्रिय आरोग्य सूक्ष्म परिसमान सूक्ष्म करना इंद्रिय स्थूल बताया जा उसकी अपेक्षा भूत को सूक्ष्म अच्छा बताया अच्छा जाए अच्छा, उसकी अपेक्षा मन को आरोग्य भूत सूक्ष्म बुद्धि वाला सूक्ष्म उसकी अपेक्षा महत्त्व सूक्ष्म महत्वत्व अभ्यत्व सूक्ष्म अभ्यत पुरुष सूक्ष्म बस यही अब तक पुरुष है इस पुरुष को याद करेंगी इंद्रिय आरभ्य इंद्रियों से उठाया गया है यहाँ वहां से आरंभ करके सूक्ष्मत्व आदि परि समाप्ति सूक्ष्मत्व महत्व को कोई भी लेके चलो यही जाके समाप्ति है इसलिए सा का सा परागति कहा अतए गंभी सर्वगतिमता संसारी परा प्रतिष्ठा गति परागति का जितने भी चलने वाले है जाने वाले हैं संसारी जीव चित्र माने गए हैं उनका सर्वगतिमता जितने भी गतिमान पदार्थ जो भी है केवल मनुष्य ही नहीं पुराणी मात्र जितने भी हैं संसारी राम जो संसारी जो भी है सात पर प्रतिष्ठा गति कोई परम गति कोई है मैंने जैसे कहीं भी जल बरसे जल का पहाड़ों में बरसेगा किंतु उन जलों को घूमते फिरते घूमते फिरते समुद्री गति है वह जाना पड़ता है उसी प्रकार सबकी गति वही है आकाशाथ प्रति पंक्तोजन यथागछित जागरण सर्वदेव नमस्कार के गचित ऐसा बोलते आकाश से गिरा हुआ जल वो आखिर समुद्र में पहुंचा है किसी तरह पहुं से पहुंचे उसी प्रकार जितने पटके हुए हैं गति हुई है कोई आज पहुंचेगा कोई कल कोई सौ परसेंट कोई करोड़ों पर पर में जैसे जैसा होगा है क्योंकि गीता में पंचत सत्याग्रह गुआव तद धाम परम बाकी शाम अशुद्ध वापस होना पड़ता है आत्म प्राप्त होने पर वापस नहीं होता जहां जहाँ आकर के लौटना नहीं पड़ता तो तेरा धाम है धाम होने मेरा पद स्थान है ऐसा कहा गया है एक किस्म के गीता में ऐसा कहा की सर्व कार्यकाल शक्ति कार नाम अवस्थान आप लोग जानते हैं कहते हैं देखो प्रलय काल में अभी जो कार्यकाल भाव दिख रहा पदार है पदार्थ में कार्यकाल भाव ये कारण है ये कार्य है ये कारण है ये कार्य बहुत सारे कार्यकाल भाव है तो प्रलय काल में भी एक शक्ति को मानना पड़ेगा आगे फिर कार्यकाल भाव होना अगली सृष्टि जो शक्ति माना जाएगा समष्टि रूप में शक्ति वही है अव्यक्त ये बोलना चाह रहे हैं किसी को प्रकृति चाहिए प्रणय सर्व कार्यकाल शक्ति नाम अवस्थान अभिगंत संपूर्ण कार्यकाल भाव जितने भी संसार व्यवहार के लिए चल रहा है इनका एक अवस्थान देखना चाहिए मानना पड़ेगा स्थिति मानी होगी क्यों शर्दार्थ संबंध से शक्ति लक्षण से व्यक्तित्व निर्वाह है शक्ति को नित्य नित्यवाना है मीमांस का आदि है क्यों शब्द और अर्थ के संबंध को शक्ति बोलते हैं यह शब्द के यह शक्ति यह अर्थ में है अट जैसे शब्द उचारण करेंगे उसकी शक्ति एक मिट्टी के पात्र विशेष में शक्ति है इसलिए घटल आनंदित कहने वाला मिट्टी के पात्र को लाता है तो शब्द और अर्थ तो तो के संबंध को शक्ति कहते हैं निरुपता संबंध से शक्ति शब्द में और विषयता संबंध से विषय में ये तरक संग्रह आदि में भी ये पढ़े हैं आपको तो जानते हैं शक्ति है क्योंकि उसको नित्य सिद्ध करते हैं शक्ति को उसके लिए एक शक्ति मानना पड़ेगा वही अव्यक्ता है प्रलय कार सं, का में जो संपूर्ण कार्यकारों की शक्ति समुदाय रूप शक्ति वही अव्यक्ता ही कहते हैं प्रलय सर्वकारी का शक्ति नाम अवस्था में एक शक्ति तो मानना ही पड़ेगा क्यों शब्दार शब्द और अर अर्थ की शक्ति शंति को माना हुआ है शब्दार्थ संबंध से शक्ति रक्षा नित्य माना है उसको निर्वाह कर ही पड़ेगा माननी पड़ेगा उसको इसके लिए शक्ति मानना होगा तो आसान शक्ति नाम समारोह माया उन प्रलय का अनुसार कार्यकाल भाव के जितने भी शक्ति हैं एक पुंज जो बना उसी का नाम माया, पोलते, माया, पोलते, पोलते, माया, माया ब्रह्मोर ब्रह्मोर तो शक्ति उसी को ज्ञान बोलते माया बोलते अविद्या बोलते जरूर बोलते माया शक्ति माया तत्व बहुत ब्रह्म असंग ब्रह्म तो असंख्य कोई शक्ति वाला है ही वो माया शक्ति को मानना पड़ेगा कार्यकाल भाव की शक्ति माया शक्ति है ब्रह्म असंख्य है कि शक्ति समाहम अभ्यक्त नहीं करते इसलिए यहां पर अभ्यक्त अर्थ करना होगा शक्ति का समुदाय स्वरूप अभी बहुत सारी शक्तियां दिखाई पड़ती है हमारे शरीर में कई शक्ति आप में जो शक्ति है पैर में शक्ति नहीं है हाथ उठाने का काम करे पैर से करेगा पैर चलने का, का काम करता है वो शक्ति वहां हाथ में है या नहीं हाथ से चला नहीं जाता भिन्न भिन्न इंद्र में भिन्न भिन्न शक्ति तो संसार में जाने की शक्ति है तो प्रलय का अनुसार शक्तियों का समुदाय को मानना पड़ेगा वही अव्यक्त एक माया, <kuh> क्योंकि आसी। ये माया, माया तो है क्योंकि तदेर तरी अभ्या आसीत एक तस्वीन खालू अक्षरे गार्गी आकाश होता स्रोत इत्यादि और मायाम तो प्रकटन विद्या माई मत महेश्वर इत्यादि श्रुतिवती है तद इध अभ्याक आसीद ये जो जगत था ना जगत इदम जगत अभी जो वर्तमान विहारेरा जगत अभ्याकम आसी का अभ्यत रूप में था तृष्टि की नट बनने के पहले घर दिखाई देता था क्या कैसा था वो अभ्याकृत था अभी व्याकृत हो गया ऐसे ये जगत भी ऐसा ही है ऐसा है और तो ये मेटा अलग प्रसंग है ये तस्वीर फल अक्षरे कार्य आकाश उत्प्रोत ये जो अक्षर नट खते थे अक्षर आत्मा उस आत्मा में यह आकाश उत्प्रोत है ये प्रकृति उत्प्रोत है इत्यादि सब है और नारायण प्रकृति विद्या माई मृत महेश्वर श्वेता शत्रु ने कहा माया को प्रकृति समझो जगत का बीज संधो और जो मायाधारी है माया वाला है उसको ये पुरुष इसको महेश्वर समझो ऐसा कहा है इत्यादि स्मृति प्रसिद्ध इत्यादि स्मृति प्रसिद्ध है अभ्यता तत्व तो, माया तत्व तो, अविद्या तत्व जिसको बोलते हैं बोलते है, प्रसिद्ध है ये कहा तस्वीर साख्याभिमक प्रधान परलक्षण आ सांख्य कहते हैं हम भी मानते हैं शक्ति को वो स्वतंत्र शक्ति है जिसको हम प्रधान शब्द से बोलते हैं जो प्रलय काल में तीनों की जो एक स्तब्ध अवस्था है सदगुण रजुगुण तमुगुण इसी को भी प्रधान बोलते है। हैं वो में जो तृणगुण की साम्य अवस्था जिसमें कोई हलचल नहीं है प्रलय काल में सदगुण रजुगुण तमुगुण काम नहीं करते है तो प्रदय है सृष्टि काल में इंद्र विक्षेप पैदा हो जाता है उथल पुथल हो जाते हैं सृष्टि होता है तो वो जो स्तब्ध अवस्था का नाम है प्रधान किंतु वही प्रधान को सब कुछ मानते हैं जगत बनाने काटने वाले सब वही है और यहां तक ये चेतन को भोग देने वाला मोक्ष देने वाला भी वही है कब तक इसको भोग देना है और किसके बाद आगे इसको मोक्ष देना सब काम वही करती है उनके ऐसा है स्वतंत्र मानते हैं उसको ये कहते जो अभ्यक्त है जो अभ्यक्त है उसको सांख्या भी सांख्या प्रधान अभी पता प्रधान में अभिमत प्रधान प्रकृति शब्द प्रधान शब्द से बोलते हैं उसे विलक्षण का दिखा दे क्या परमात्मा उत्तप्रोतम था किसम उत्प्रोत है उनके यहां स्वतंत्र है उनके यहां स्वतंत्र है और यहां हम बोल दिया परमात्मा उत्तप्रोतम परमात्मा में आश्रित है वो कहा शक्तित्व ना अवित्व अविरोधित्व आ कहते हैं शक्ति जो है ना द्वैता नहीं होगी वो शक्ति से और और कोई वस्तु होता तो द्वैत की आपत्ति आ जाती शक्ति से शक्तिमान में द्वैता नहीं होती यही कहते हैं इसलिए नहीं की अद्वैत विवाद होगा वो शक्ति को मानोगे तो ये भी नहीं कर सकते क्यों शक्तित्व नो शक्ति होने से शक्तित्व ना अद्वितीयत्व अविरोधित्व आता अद्वितीय उत्तर विरोधी भी नहीं क्यों कहा बटकड़ी का आयाम बीजम था जैसे बीज में बट के बीज में आश्रित है कौन वृक्ष बनने की शक्ति वो बट का बीज एक है कि दो तो है वहां बट का बीज एक होता है दो होता है अद्वैत है ऐसे ही यदि वृक्ष बनने की शक्ति छिपी हुई हो, ये एक होता है इसलिए कहा बटगढ़ी का आयाम वो वृक्ष शक्ति कहा था भाभी बट वृक्ष आगे होना है बटवृक्ष भाभी में होना है अभी तो बट के बीज है क्या है उस स्थिति में देखना है भाभी है वो भाभी बटवृक्ष शक्ति मत बटबीजम वो जो भाभी बटवृक्ष शक्ति वाला बट बीज होता है वो शक्ति है उसमें बट बीजम सो सत्या न सदी तेरह अपने शक्ति से उसको दो नहीं माना जाता बटबीज अभी तो वृक्ष बना नहीं है भाभी आगे बनेगा जिस शक्ति से बना है किंतु तो उस शक्ति को लेकर के बट, ब, बट के बढ़ दाने को दो नहीं कहा जाता इस प्रकार ब्रह्मा भी न माया सत्या माया को लेकर ब्रह्म को भी दो नहीं कर सकते सर्वस्व प्रपंच से कारण अभ्यक्त में सिद्ध होगा अभ्यक्त शब्द करता है संपूर्ण प्रपंच कचि विस्तार ये धातु है प्रपंच माना फैलाव जितने फैलाव है संसार इसका मुख्य कारण है प्रकृति तो अभ्यक्त अच्छा त्यक्त शब्द अद्वैत अभिरोधी तो, दृष्टि तो, अव्यक्त शब्द से भी समझना चाहिए अद्वैत अभिरोधी सत्यधिक रूपये निरूपाणी व्यक्ति ऐसे ना, ना अव्यक्तम अभ्यक्त क्यों कहा इस प्रकृति को कहते हैं सप्तरूप सतरूप से असत रूप से उभय रूप से निर्वचन नहीं कर सकते आप सदरूप से नहीं होगा सचेत न बाध्यता सब पदार्थ का बात नहीं होगा तो क्योंकि ये शब्द के बाद हो जाता है आप देखता कैसे आत्मा ज्ञान सचेत न बाध्यता असचेत न प्रतीयता बंदे पुत्र को किसने देखा वो असत पदार्थ है सब पदार्थ आत्मा है आत्मा का कोई बात होता नहीं होता सचेत न बाध्यता असचेत न ये कैसी है माने प्रती होती है बाढ़ भी होता है इसलिए इसको कहते हैं अव्यक्त सत्वाधि निरूपाणे व्यक्ति सर्वाधि रूप से निरूपण करने पर स्पष्टीकरण नहीं होता इसका रूप से भी निरूपण पृष्टीकरण नहीं होता असद रूप से भी नहीं होता इसलिए अव्यक्त कहा तथो अभ्यर्थ शब्दा भी इसलिए अभ्यर्थ शब्द कहा है यह महता परम अभ्यक्तम अभ्यक्ता पुरुष पर है अभ्यर्थ शब्द देखने पर भी अद्वैत अवेरित्व था। तो तो का अभिमूति है यही समझना चाहिए कहा सर्वस्थ प्रपंच से कारण तो अव्यक्तम संपूर्ण प्रपंच में जो जगत का कारण है विस्तार जो हुआ इसका कारण अव्यक्त होता है तरत्मा परतंत्र परमात्मा उपचार कारण तो उठ्यते परमात्मा को कारण कहा था भाष्यकार सर्वकार कहा था कैसे बोल दिया कस्य अभ्यत जो अभ्यक्त है वो परमात्मा परतंत्र परमात्मा के अधिनय हो हाँ मुझे प्रकृति है या हमारे हाथ की शक्ति हमारे हाथ के अधीन है हम प्रयोग करना चाहे तो करें न करें शक्ति जो है शक्तिमान के अधीन है इसलिए कहा तस्तः परमात्मा तंत्र परमात्मा के परतंत्र परमात्मा परतंत्र परमात्मा के अधिनय हो इसलिए आत्मा उपचारेगा कार उसके अधीन होने के कारण आत्मा को कारण मान दिया आत्मा भी अधीन है इसलिए आत्मा को कारण शब्द कार से भाषा पड़ेगा वास्तव में आत्मा तो कारण नहीं होता भाव से अतिरिक्त होता है आत्मा जो होता है न तो अव्यक्त विकारी अनादित्व अनादित कितु आत्मा अव्यक्त समान विकारी होता हो जैसे अव्यक्त बिगड़ करके संसार बनाए परिणाम परिमाण है इसका प्रकृति का परिमाण है ये जगत है सभी ऐसा नहीं आत्मा ऐसा बिगड़ता नहीं है वो का कारण है ये परिणामी उपादान है ना तो न तो अभ्यक्तिकार विकारी बनता है इसलिए कारण मुख्य कारण तो आता है आत्मा अनादि है अव्यक्त से पारतंत्र पृथक सत्व प्रमाणाभाव आत्मा भी अनादि है फिर प्रकृति भी अनादि है फिर परतंत्र कैसे तब कहते हैं अत्यक्त से पारातंत्र वो अधिन है आत्मा के अधिन है कैसा पृथक सत्य प्रमाण होगा अतिरिक्त तो परमात्मा से अतिरिक्त तो होने में प्रमाण नहीं मिले बड बीज रही रहेगा तो शक्ति है क्या क्या प्रमाण मिलना वहां अतिरिक्त होने में प्रमाण नहीं मिले पृथक सत्य में प्रमाण वावा आत्म सत्य एवं सत्ता मैं आत्मा की सत्ता से ही सत्तावाह है आत्मा के सत्ता से ही सत्तावान है आत्मा के अस्तित्व से अस्तित्व प्राप्त कर रखिए इसने उसको ये कहा कारण सबसे आत्मा को कारण लिया इत्यादि समान का समय हो गया ये कर्म कर ओ,